हुआ क्या है कि आज से पहले शिक्षा की कम काम था ज्यादा भले आदमी उन्हें अनिवार्य शिक्षा कर दिया अनिवार्य शिक्षा करके शिक्षित तो ज्यादा पैदा कर रहे हैं और काम हम पैदा नहीं कर पा रहे शिक्षित बढ़ता जा रहा है काम बिल्कुल नहीं वो बिल्कुल परेशानी में पड़ गया उससे जब हम बातें करते हैं ऊंची तो उनसे हम क्रोध आता है बजाय हमारी बातों को पसंद करने और जब हमारा नेता उसको समझाने जाता है तो उसका मन होता है कितनी गर्दन त है और कुछ भी नहीं होता उसके लिए दस साल के भीतर हिंदुस्तान में दुश्मन मालूम चल रहा है खुद तो कब्जा करके बैठ गया है किसी जगह पर अब दूसरों को त्याग का उपदेश दे रहा है खुद तो मजे से बैठा है अपनी सीट को बिल्कुल सिक्योर कर देगा और दूसरों को कह रहा है कि तुम त्याग करो देश के लिए और खुद तो त्याग कर ले और कठिनाई इसकी भी होती ये जो नेता है इसको हमने इसके साथ भी हमारी भ्रांति हो गई अगर गांधी जी की वजह से बड़ी भ्रांतियां हुई एक तो गांधी जी ने हिंदुस्तान में जो आजादी का आंदोलन चलता था उस आंदोलन में ऐसे आदमी पैदा किए जिनको त्याग की धारणा की असल में जब भी कोई आंदोलन शक्ति पाने के लिए चलता तब त्याग करना सदा आसान एकदम आसान क्योंकि आगे शक्ति पाने का लक्ष्य सामने खड़ा होता है सपना आगे होता है जो आदमी हिंदुस्तान में लड़ रहा था आजादी के लिए उसके सामने शक्ति पाने का सामने साफ सीधा मौका उसके सामने भविष्य भविष्य के मौके पर त्याग करना सदा आसान है जबकि भविष्य में कोई फुलफिलमेंट होने का तो आजादी तरह तो बड़ा फुलफिलमेंट मालूम करती थी सारी शक्ति हमारे साथ में आने को थी सारे देश की ताकत हजारों साल के बाद लौटने को तो हम संघर्षरत थे हम क्या कर सकते थे जेल जा सकते थे भूखे रह सकते थे भूखे मर सकते थे लेकिन गांधी जी को ख्याल करना उनके और साथ ही वो ख्याल था कि ये बात आजादी के पहले की है आजादी मिलते ही सब बदल जाएगा आजादी मिलते ही वो जो त्याग भी था वो एकदम कहेगा कि मुझे वाइस राय की जगह चाहिए वाइस राय का भवन चाहिए कहेगा ही और फिर उससे आप की अपेक्षा ना कर सकेंगे त्याग उसने किया था किसी किसी बड़ी आकांक्षा वाकांक्षा आतांच्छाव समाप्त हो गई अब त्याग का कोई सवाल नहीं त्याग के इकट्ठे कर लिए बदला, बदला, बदला ले रहा है और दूसरे युवकों को कह रहा है त्याग करो उन युवकों के सामने कुछ भी पाने योग्य नहीं है जिसके लिए त्याग किया जाए तो इस वजह से एक कठिनाई स्वाभाविक होने वाली थी अब ये जो ये जो स्थिति है इस स्थिति को हम कहां से तोड़ना शुरू करें इस स्थिति को मैं नाम कि बराबर तोड़ा जा सकता है लेकिन हमें कुछ आकांक्षाएं जो हजारों साल से सप्रेस की उनको मुक्त कर देना अब यहां तक कठिनाई है हमारे युवक की कि वो अपने मन की पत्नी से तो नहीं पाता। आप उसको जीवन में क्या भरोसा दिलाने जा रहे हैं वो एक लड़की को प्रेम भी तो नहीं करने की स्वतंत्रता है उसको और सब मामला और दूर है एक आदमी जिंदगी में शायद मैं समझता हूं कि नब्बे प्रतिशत प्रेम की तृप्ति मांगता है और 10 प्रतिशत जो मांगता है वो उसके प्रेम के आसपास होती है वो 10 प्रतिशत भी वो प्रेम के लिए खो सकता है लेकिन उसकी भी आ, उसकी भी अभी हम जरूरत में पैदा नहीं कर पाते अगर हिंदुस्तान में सिर्फ प्रेम का भी हम मार्ग खोला छोड़ दें तो भी हिंदुस्तान का युवक और अर्थ में सक्रिय हो जाए वान की जिंदगी में डी में एक बड़ी घटना कोई लड़की उसे कभी प्रेम नहीं कर पाए, करना मुश्किल था अति क्रुफ था न वो कपड़े ढंग पहनता था ना वो स्नान करता था वो किसी से कभी ठीक बोलता था न वो ठीक से खाना खाता वो एकदम पागल और दीवाने की तरफ घूमता था एक दुकान पर काम करता तो वहां भी वो वैसे गंदे और बेवकत तो कभी भी पहुंच जाता और दुकान उसको अलग करने की सोच रही थी तो उसे अलग कर दिया लेकिन अचानक एक दिन दुकान का मालिक हैरान हुआ कि अच्छे कपड़े पहन के नहा के बाल माल कटा के दाड़ी वाड़ी साफ करके इतने इतने लगा के हाजिर हो उस मालक ने पूछा कि चमत्कार हम तो विश्वास ही नहीं कर सकते कि तुम और स्नान करोगे और तुम कभी बाल कटा लो और तुम कभी कपड़े धुला कर पड़ोगे तो हो क्या गया तो उसने कहा कि अमत पूछिए ललकी मेरी जिंदगी तो में आ गई आदमी की जो स्नान वाली दुनिया है उसमें प्रेम एक तत्व है जो उसे व्यवस्था देता है हमने इतने अच्छे कपड़े ईजाद किए वो हमने किसी को अच्छे लगेंगे इसलिए ईजाद किए हमने इतने अच्छे मकान बनाए उसमें जिसको हम प्रेम करते हैं वो रहेगा इसलिए बनाए हमने सुगम में की इतना ईजात की असम ईजाद की गरीब सन्यासि नहाना बनकर देता के लिए बहुत आश्चर्य की बात नहीं वो नहाए किसके लिए सच बात यह है कि आदमी अपने लिए नहाता भी नहीं ये भी किसी के लिए नहाता है इस अगर संकता में जीने लगता है तो बहुत स्वाभाविक है तो सुंदर होने का प्रयोजन भी क्या है हिंदुस्तान के युवक को प्रेम का जो कि युवक के लिए सबसे बड़ा सपना है वो भी जन्म कुंडली मिलाई जा रही है तो ठीक था कि दस साल के लड़के का आप जन्म कुंडली मिला देते तो उसको पता नहीं था आप क्या कर रहे हो पच्चीस साल के लड़की की जन्म कुंडली मिला रहे तुम तो उसको मुश्किल में डाल रहे तुम उसके अपने खिलाफ उसको खड़ा कर रहे हो और उसकी जिंदगी में जाल बो रहे जो उसको नुकसान पहुंचा देंगे और उसकी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन डाल रहा है ना प्रेम है उसकी जिंदगी में ना धन हो उसकी जिंदगी में मेरी मेरी समझ है कि अगर धन ना हो प्रेम हो तो भी आदमी जीता है जी सकता है लेकिन प्रेम भी नहीं है और धन है नहीं कोई महत्वाकांक्षा तो पूरी होती दिखाई नहीं पड़ती तो इधर हमें कुछ चीजों को बुनियादी चोट करनी चाहिए जैसे मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में प्रेम विवाह के लिए हमें जगह बनानी चाहिए साधारण अरेंज मैरिज की व्यवस्था कौन तो नहीं चाहिए युवक को कहना चाहिए कि है, है कि को है गुना अरेंज तो जिसको तुमने प्रेम नहीं किया उसके साथ जिंदगी तुम अपनी जिंदगी और दूसरे आदमी की जिंदगी बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हमारा जो बाल विवाह था उसमें सुविधा थी सुविधा इसलिए थी पत्नी भी उसी भांति मिलती थी उस विवाह में जैसे बहन मिलती है मां मिलती है गिरे उसमें चुनाव की कोई बात न थी उसमें पत्नी एक साथ बड़े होते थे जब वो होश में आते तब वो पाते थे कि पत्नी भी मिली मां भी मिली बहन भी मिली जैसे हम मां का कोई चुनाव नहीं करते और बाद में इससे पीड़ित भी नहीं होते कि मुझे दूसरी माँ क्यों नहीं मिली इसी तरह हमें दूसरी पत्नी क्यों नहीं मिली यह भी पीड़ा नहीं होती थी क्योंकि पत्नी हमारे होश के पहले मिल रही लेकिन यह संभव नहीं रहा अब होश आ गया है और पत्नी भी जा रही है और हमने इतनी महत्वाकांक्षाएं तो जगा दी है उनको पूरा करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ा तो हम उन महत्वाकांक्षाओं तो को जगाएं जो हम पूरी कर सकते हैं जैसे मेरी समझ में ये है कि आजादी के बाद हिंदुस्तान सिर्फ एक मात्र में सिर्फ तो राजनीति एकमात्र महत्वाकांक्षा का द्वार रहते एक द्वार से कितने लोग निकल सकते हैं पचास करोड़ का मुल्क इसमें पचास करोड़ मिनिस्टर तो नहीं हो सकते हालांकि कोशिश हमारी यही और कुछ हैरानी ना हो तो भारत ऐसा इंतजाम कर ले 50 करोड़ मिनिस्टर हो होते ये अगर ठीक से ना हो सके तो रोटेशन नहीं होना पड़ता इसलिए रोटेशन चल रहा है इसलिए हर 15 दिन में मिनिस्ट्री बदलनी चाहिए क्योंकि रोटेशन जितना होगा उतने तो सुख देने पांच दिन मिनिस्टर हो गए तो भी हुए तो।, तो ये जो ये जो एक ही द्वार रहा अगर हमारे सामने तो हमारा युवक सक्रिय नहीं हो सकता रचनात्मक नहीं हो सकता तो मेरी अपनी समझ ही जो साहित्य है कला है संगीत है इन सबके सम्मानित द्वार हमें खोलने चाहिए अब मेरी मेरी समझ में ऐसा आता है कि रूस में पिछले चालीस तीस चालीस साल ५० साल में अगर विद्रोह का स्वर पैदा नहीं हो सका जो कि स्टल जैसी हुकूमत में जिंदगी हो गया होता है तो उसका एकमात्र कारण है कि रूस ने अपने साहित्यकार को इतना सम्मान दिया जितना कि दुनिया में कहीं भी नहीं मिला और सारी क्रांति साहित्यकार से शुरू होती सारा उपद्रव उससे आता है क्योंकि जो विचारते हैं वो उपद्रव पैदा करते हैं असल में विचार जो है वो विद्रोह है।, है। जो कौम अपने साहित्यकार को तृप्त कर देती है उस कौम में बगावत बगावट बहुत मुश्किल हो जाए हिंदुस्तान पांच हजार साल तक नहीं गई क्योंकि हमने अपने ब्राह्मण को तृप्त किया हुआ कोई शूद्र बगावट नहीं करते और न कोई छतरी बगावट करते हैं लड़ते हैं युद्ध क्रांतियां नहीं करते क्रांति ब्राह्मण करवाते हैं करते हो नहीं लड़वा देंगे छतरी को लड़ेगा शूद्र लड़ेगा वैश लेकिन क्रांति का स्वर ब्राह्मण पैदा करेगा वो जो दि दि दिमाग है वो बगावत पैदा करता है हिंदुस्तान में बड़ी तरक्की की थी उसकी कीमियत ये थी कि ताकत की छतरी के हाथ में आदर्श था ब्राह्मण के हाथ हमने एक डिविजन ऑफ रिस्पेक्ट लेबर का ही आदर का एक बहुत गहरा विभाजन किया था ताकत बेबी की छतरी के हाथ में वो ताकत से तृप्त था उसके पास सब कुछ था लेकिन सिर्फ उसका रखवा दिया था ब्राह्मण के पैरों एक ब्राह्मण भी राजा के महल नहीं जाता जाना पड़ता राजा को ब्राह्मण के झोपड़े फिर ब्राह्मण अपने झोपड़े में भी आनंदित था उसका झोपड़ा महल से ऊपर था नीचे नहीं था ब्राह्मण की जो अकल थी, किसी थी वो किसी बादशाह की नहीं वो सड़क पर से चलता था सिकंदर भी नहीं चल हालांकि इसको कुछ भी नहीं था ब्राह्मण दीन था दर्द दर था न पैसा था ना खाना था ना मकान था लेकिन कुछ और तृप्ति थी जो इसके लिए गहरी थी और इसके लिए वो राजी था तो हिंदुस्तान को अपने अब विभाजन करने पड़े सम्मान राजनीतिक अकेला अगर सम्मान का हकदार है तो हिंदुस्तान में सृजन नहीं होने वाला तब हिंदुस्तान में नक्सलाईट पैदा होंगे हजार तरह के नक्सलाईट पैदा होंगे ये हिंदुस्तान का ब्राह्मण जो दिक्कत डाले और आज ब्राह्मण यूनिवर्सिटी में स्वभाव था वहां सब ब्राह्मण पैदा हो रहे हैं और एक एक यूनिवर्सिटी में 20 बीस हजार इकट्ठे हो गए ब्राह्मण पांच ब्राह्मण का इकट्ठा करना मुश्किल था सदा के उपद्र भी तो जहाँ बीस हजार बुद्धिशाली लोग इकट्ठे हो जाए वहां से उपद्रव के सूत्र पैदा होने शुरू हो जाएंगे और उनकी कोई आकांक्षा की तृप्ति नहीं होने पाएगी तो ऐसा मुझे लगता है कि हम इधर साहित्य को संगीत को, कला को चित्रकला को मूर्ति कला को इनको हम इतना सम्मान दे कि राजनीतिक नंबर दो हो जाना चाहिए नंबर एक नहीं राजनीतिक को नंबर दो होने में तृप्त होना चाहिए क्योंकि उसके पास नंबर एक की ताकत है इसको नंबर दो होने में परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि है वो नंबर एक ताकत उसके पास नंबर एक की है इसलिए उसे नंबर दो का नंबर लगा के लेने में हर्ज नहीं होना चाहिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसके नंबर दो में खड़े रहने में ही सुविधा है उस नंबर एक की ताकत है उसके पास वो चाहे तो सभी साहित्यकारों की गर्मन कटवा दे और वो चाहे तो सभी चित्रकारों को जेल में डाल दे और वो चाहे तो सब को नुकसान पहुंचा दे ताकत उसके पास नंबर एक और इसलिए नंबर एक के आदमी को नंबर एक का तगमा नहीं चाहिए नंबर एक का तंगमा उसको दे दो जिसके बाद नंबर एक की ताकत नहीं तो, तो हम त्रप्ति को विभाजित करते हैं और ये तृप्ति जितने बड़े पैमाने पर विभाजित हो जाएगी उतना उतना फ्रस्ट्रेशन कम होगा उतनी सक्रियता बढ़ जाएगी और जैसा आपने कहा ये जो हमारा युवक है अगर हम सिर्फ बुद्धि के ही विकास पर तो जोर दे रहे हैं, तो हम बड़े गहरे खड्डे बाप तो अपने हाथ से खोद रहे जिसमें मूल बुरी तरह गिरेगा क्योंकि अकेली बुद्धि जो है वो बहुत महंगी चीज है अकेली बुद्धि उसके साथ हृदय तो का विकास चाहिए नहीं, बुद्धि खतरनाक जगह हो जाए क्योंकि बुद्धि के पास कोई दया और नहीं बुद्धि बहुत क्रूर है ब्राह्मण जितना क्रूर हो सकता उतना छत्री नहीं हो सकता एक दफा उसके हाथ में ताकत तो उसकी नजर में जितनी तलवार होती उसने छत्री की नजर में नहीं होती छत्री के हाथ में होती है, लेकिन ब्राह्मण की नजर में होती ब्राह्मण की गर्दन में तलवार होती ब्राह्मण जितना क्रूर हो सकता उतनी कोई छत्री कभी नहीं हो बुद्धि जो है बड़ी कठोर हो सकती है है कठोर वो ब्राह्मण जो उसकी सब भाषा ब्राह्मण संगीत की भाषा बोलनी चाहिए भाषा बोल इसको बोलता इस है उसको लेनिंग और मार्क्स पैगम्बरों की तरह कंठक जो भी बोल रहा है वह हमेशा थेटिकल वो तो बहुत कठोर हो सका इतना कठोर से, हो, और से हो सकता है, सका कोई नहीं जानता कि भी ज्यादा कठोर हो सकता तो है क्योंकि और भी बड़ा दाम होता है ये जो सिर्फ बुद्धि है ये बहुत कठोर हो सकती है इसके पास कोई हृदय नहीं तो हम हृदय को कैसे विकसित करें इसकी भी चिंता लेनी पड़ हृदय के के विकास विकास की भी वैसे ही बुद्धि के के लेकिन हम अपने हृदय को विकसित करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे बागवानी फूलों का प्रेम सिखा रहे हैं नीणा का संगीत सिखा रहे हैं जहां हृदय जन्मता है ना हम उसे प्रेम करने दे रहे हैं जहां से हृदय हृदय का द्वार खुलता है हम उसके हृदय को सब भागी बंद कर देते हैं हृदय उसके पास रह जाता है तीन चार साल के बच्चे का बुद्धि हो जाती पच्चीस साल के जवान की दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं रह जाता है हृदय बड़ा रह जाता है बुद्धि कठोरता में चालाकी में कमी ने ले जाती अकेली बुद्धि चालाक हो जाती तीसरी बात जिसे आपने कहा वो भी ध्यान देने की है कि हमें हमारे युवक के शरीर पर बहुत समर्थन है हमारे युवक के पास शरीर नहीं है शरीर का हमारा कोई ख्याल नहीं होना तो सौंदर नहीं हिंदुस्तान से, से वापस लौटा उसने अपनी किताब में देखा कि हिंदुस्तान में जाकर मुझको पता चला कि बीमार होना अध्यात्म तो ठीक पता चला उस अगर हमारा साधु और सन्यासी पीले चेहरे का न दिखाई पड़े तो हमें शक होगा कि कुछ गड़बड़ ठीक से खाता होगा ठीक से सोता होगा ठीक से पीता होगा इतना खून साधु सन्यासी ने देखकर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते वो पीले चेहरे का चाहिए तभी हमें त्यागी मालूम पड़े। वो हरा पत्ता नहीं पीला पत्ता चाहिए मरता हुआ पत्ता चाहिए हिंदुस्तान हजार साल से शरीर का पश्चिम इसलिए आप देखें जिस कोण में शरीर का का आनंद था उस में जैसे शरीर पैदा जैसे ने पैदा था, ये यूनान ने पैदा किए अब यूनान की मूर्तियों को देख के तभी खुश हो जाता क्योंकि उन लोगों ने बनाए थे जो शरीर को इंच इंच प्रेम करते थे और शरीर के एक एक अनुपात को प्रेम करते थे यानी किसी आदमी का जरा भी शरीर अनुपात के बाहर गया था तो सारे गाँव की उस पर चली जाती थी जो अनुपात के बाहर चला गया था वो आदमी एक अर्थ में अप्रतिष्ठित हो जाता तो पे तक आदमी फिक्र करता है कि उसका शरीर का ना जाए, खो जाए। लोग दूसरे की, की वैसी ही प्रशंसा करते थे जैसे एक दूसरे की बुद्धि की करते अगर आज हम किसी से कहें आप बहुत बुद्धिमान हो तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होती लेकिन किसी से हम कहें बहुत सुंदर होती जरा बेचनी शुरू होती है विवाद क्या है ऐसा क्यों कहा तो उससे तो अलग ही बात अगर हम कीजिए स्त्री को उनके बहुत सुंदर हो तो वो भी चौक के खड़ी हो जाती है रानी की बात है। एक स्त्री सुंदर है तो किसी को जरूर करना तो चाहिए और इसमें उसके पति का ठेका नहीं है वहीं उसको जिसको भी दिखाई पड़ती उसका भी हक हाँ है कि वो कहे कि तुम सुंदर हो और ये कहना उसे सुंदर बनाने में सहयोगी होगा हो और ये चारों तरफ की नजर उसके सौंदर्य को बचाने में सहयोगी इसलिए हमारे मुल्क में क्या होता है जब तक शादी ना हो न सुंदर होती शादी के बाद क्रूप होना शुरू हो जाता है जब सुंदर की कोई जरूरत नहीं है के बाद मुश्किल से देखता कि कोई स्त्री सुंदर रह जाती है और किसी को सुंदर बताने की कोई नहीं को और सुंदर तो जगन हो सकता इसलिए मैं देखता हूं कि स्त्री और पत्नी और पत्नियों के सामने भूत प्रेत बनी बैठे कोई बोध नहीं क्योंकि तो उससे कोई मतलब तो तो नहीं है वो तो जैसी भी है बर्दाश्त करेगा और पुरुष को तो सुंदर होने की कोई जरूरत नहीं है यानी पुरुष को तो सौंदर्य का कोई बोध ही नहीं कि पुरुष को भी सुंदर होना चाहिए क्योंकि स्त्री उसका धन पूछती उसकी पदवी पूछती उसके सौंदर्य को भी पूछती कोई स्त्री इसकी फिक्र नहीं करती कि उसका पति सुंदर है वो इसकी फिक्र करती इसकी जेब गरम <laughs> तो नहीं है गरम उसे मतलब नहीं है इस बात उस पास बड़ा मकान है बड़ी कार है चलेगा वो आदमी है या नहीं मतलब नहीं है तो स्त्रियां पुरुष के शरीर को नहीं पूछती इस में और अगर पूछे तो पुरुष भी बेचैन नहीं क्योंकि हम शरीरवादी नहीं हमको ख्याल हैं अध्यातु और अध्यात्म में कोई सौंदर्य नहीं होता अध्यात्म निराकार उसका कोई आकार नहीं होता उसका कोई अनुपात नहीं होता उसमें कोई मोटी और पतली आत्मा नहीं होती उसमें कोई स्वस्थ और बीमार आत्मा नहीं होती इसलिए उसकी कोई चिंता की बात नहीं आत्मा सबके पास है तो सौंदर्य का बोध न होने से शरीर के संबंध में हमें बड़ी कठिनाई पैदा करनी हमें ये बहुत फिर से पैदा करना पड़े हमें मूर्तियां गढ़नी पड़े हमें इसकी प्रतियोगिताएं निश्चित करनी पड़ी हमें शरीर को फिर से सोचना शुरू करना पड़े कि शरीर का भी अपना मूल्य और जब शरीर पैदा हो तो किसी की बपोती नहीं हो जानी चाहिए वो किसी की बपोती नहीं एक मित्र ने मैं चाहता बहुत घबरा गए एक स्त्री ने आके एकदम उनके गाँव का गा हाथ रख और कहा कि इतने अच्छे फीचर्स मैंने कभी देखे एक मैं उते उते उते उते उते। नहीं एक अपरिचित स्त्री में सड़क उसने कहा तो एकदम अपरिचित स्त्री परिचित हाथ फिर तो भगवान होती है अपरिचित हाथ फिर तो बहुत भगवान है क्या करो लेकिन उसने हाथ फेर लिया तो वो आग बन के उनके चेहरे पर हाथ फेर ली अपने रास्ते तो चली गई उनको धन्यवाद दे दी की मैंने इतना सुंदर चेहरा कभी नहीं देखा तो उसमें हाथ फेरना चाहिए मानूंगा कि ये एक सुसंस्कृत स्त्री का लक्षण होगा। आदमी हुआ से उस स्त्री के आदमी कल्चर नहीं ये उसको धन्यवाद भी नहीं दे सका कि उसे धन्यवाद देता बल्कि हो सकता है गिलती अनु क्या होगी शक्ल जरा थोड़ी खराब होती पक्षा <laughs> इसको जरूर कहीं ना कहीं इसके अंत में लगा हुआ तो बड़ा गड़बड़ हमें इस मुख को शरीर का प्रेम पैदा करवाना पड़ेगा और हमारे युवक और युवतियां एक अर्थ में हमारी किसी भी पिछली पीढ़ी से ज्यादा सुंदर संभव है उनकी संभावना तो उसका हमें अब जैसे कि आज भी आज भी हिंदुस्तान में शरीर स्वस्थ होती सौंदर्य की नकल प्रतिबंध बड़ी अब मैं इधर देखता हिंदुस्तान से जो भी प्रतियोगिता होती है स्त्रियों के सौंदर्य उसमें अक्सर साधारण दिखाई पड़ती हैं और कुछ ही औरतें भाग लेती स्त्री भाग नहीं देती हिंदुस्तान में बहुत सुंदर स्त्री लेकिन हिंदुस्तान से जो स्त्री हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व तो करने जाती है अमरीका वो बहुत साधारण होती वो कभी विजेता नहीं बनकर लौटती विश्व सौंदर्य वो नहीं बन सकती क्योंकि अमेरिका में अच्छे घर की लड़की वहां आती है यहां से तो बजारू धन की लड़की जाती है उसमें प्रतियोगिता में कोई जोड़ नहीं बैठता हमारी हमारा बोझ जो है उस बोझ को जगह जगह का बदल सके फौजों तो की तोड़ा जा सकता बदला जा सकता है जबकि ख्याल की जरूरत तो आप जो करना चाह रहे हो बिल्कुल ही करें मेरा जो भी सहयोग चाहिए मैं सहयोग दू और एक व्यापक अभियान चलाए और उस अभियान को बहुत से पहलुओं से ले और सारे पहलुओं पर चिंतन चलाएं और उस पर नए से नए तजवीज और नए से नया ख्याल रखें तो आम तो बहुत बड़ा हो सकता है और अब करना जरूरी है अगर हम 10-15 साल 20 साल में नहीं कर पाए तो हम हमारा इस पृथ्वी पर अस्तित्व बिल्कुल नहीं अनस्तित्व जैसा हो जाए हम आदिवासी हालत में हो जाएंगे मुल्कों के सामने